आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें आपको सुनाते हैं किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं तो जैसे कि आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बातें करेंगे सोशल मीडिया और यूथ के बारे में आज हमारे भारत देश को जैसे कि हर जैसे कि बहुत समय से एक बात चल रही है कि डिजिटल इंडिया की बातें हो रही तो डिजिटल इंडिया का मतलब है कि आजकल कल यूथ जो हमारे हैं सभी इंटरनेट के जो सोशल मीडियाज़ हैं उसके ऊपर जुड़े हुए हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी जो है आजकल राजनीति में या किसी भी चीज़ों को जो हाईलाइट है होती हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी चीज़ें लोगों को मालूम पड़ती हैं और बहुत जल्दी जो है जनता तक पहुंचती हैं तो पॉलिटिकल लोग भी इस चीज़ को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं तो ये डिजिटल इंडिया का एक करामत है जिसके बारे में हम सभी आज के विषय में बात करेंगे आज इसी विषय को लेकर तो आज के इस विशेष को आज के इस विषय को लेकर हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में गुजरात के हार्दिक जी हैं जो प्रिंट मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आइए उनसे बात करेंगे आज यूथ और सोशल मीडिया पर आप सभी की तरफ से हार्दिक जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार हार्दिक मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं आपका परिचय पूरा दीजिए मेरा नाम हार्दिक सोरेठिया करके हैं मैं गुजरात के राजकोट से रहने वाला हूँ मैंने अपनी स्टडी के बारे में आपको बताऊं तो मैंने बीबीए कंप्लीट किया हुआ है बी के बाद मास्टर मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए मैंने गांधीनगर से कंप्लीट किया हुआ है विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट से और साथ में जो वैल्यू एजुकेशन के जो कोर्स है वहाँ से मैंने एम एस किया हुआ है आप यूँ सोचोगे कि आपने एमबीए करके आप प्रिंट मीडिया में क्यों गए <laughs> तो इनके बारे में भी मैं भी आज आपसे बात करूंगा मैं और बेसिकली आपको मालूम भी है कि राजकोट को क्या रंगीला शहर बोला जाता है वहाँ के लोग जो होते हैं वो काफ़ी क्या बोले इनको ऐसे ही लोग बोलते हैं कि कभी एक बार तो लाइफ में गुजरात में राजकोट में जाना ही है <laughs> तो मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं स्कूल्स के लाइफ से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी तो से मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है कि हम स्टैंडर्ड टेंथ में हम एक दूसरे से अभी मोबाइल से तो कनेक्टेड है बट जिनसे हम मोबाइल से कनेक्टेड नहीं है जो मेरे क्लास में पढ़ रहा है उनसे हम कैसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे तो फेसबुक और व्हाट्सअप जो है वो एक मीडियम बने हैं हमारे कॉन्टेक्ट के और अभी आपको मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई भी अभी हमारे इंडिया को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं मैं बात करूंगा आपसे कि अभी क्या हुआ है कि जैसे कि Facebook या WhatsApp या कोई इनके अलावा जो दूसरे सोसोसाइट्स हैं वहाँ पर लोग जो टाइम बिकाना चाहते हैं इनसे ज़्यादा वो बिता रहे हैं जैसे कि कोई बच्चा है अभी मेरे क्या बोले स्ट्रीट में ही काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं वो स्टैंडर्ड एट नाइन्थ में पढ़ते हैं वो पूरे दिन जैसे स्कूल के बाद छुट्टी होने के बाद वो क्या होते हैं कि मोबाइल में ही क्या बोले वो बिज़ी रहता है जब मैं देखता हूँ वो क्या करता है तो वो सोशल साइट्स यूज़ कर रहे होते हैं या तो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे होते हैं इनका क्या है एक एक साइड इनका बेनिफिट्स भी हैं और इनका डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जैसे हम यू बोले कि जैसे हम बात करें तो बच्चों को हम, मैं बोलता हूँ कि आप इसमें क्या करते हो तो वो क्या करते हैं कि सभी फालतू जगह पर जहाँ पर उन्होंने वो क्या बोले फेस टू फेस क्या बोले जानती भी नहीं है उनको रिक्वेस्ट बहता है और ये सब कुछ चलता रहता है तो क्या हुआ है अभी उनका एक बेनिफिट्स भी है और एक डिसएडवानटेज भी है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ज़्यादा इनसे क्या बोले डिप्रेस इन देंस के डिसएडवाटेज़ में फंसे जा रहा है बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं हार्दिक जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप या फेसबुक की बातें जब चलती हैं तो घर में रहने वाले सारे जो बच्चे हैं वो उसी में लगे रहते हैं और माता पिता सामने हो भी उनके साथ बातचीत नहीं होती है कम्युनिकेशन हमारा जो है सामने वाले से या घर में या सगे संबंधियों से टूट जाता है हम लोग ज़्यादातर करके फेसबुक से या व्हाट्सएप से जो है जो अनजान व्यक्ति उनके साथ ज़्यादा जुड़ के अच्छी तरह से बातें करना या चैटिंग करना पसंद करना है तो ये कही न कहीं ना कहीं हमारा जो भारत देश के परम्परा है उससे दूर हो रहे हैं और खुद अपना ही जो जीवन के साथ बहुत बड़ा एक संघर्ष उसके साथ हो जाता है बाद में कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली बातें उसके सामने आती है तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं सही ढंग से कर पाता तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें कहीं ना कहीं एक रोकथाम होनी चाहिए तो मैं चाहूँगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है क्या किया जा सकता है इसके बारे में बताइए जैसे कि अभी क्या अभी यू ऐसा चल रहा है कि जैसे कि मैंने मेरा फेसबुक में लॉगिन किया तो क्या करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी अनजान व्यक्ति को रिक्वेस्ट भेजता है जैसे वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम हाय हेलो करके उनसे बात का दूसरा स्टेप ये होता है कि हम इनके मोबाइल में आते हैं कॉलिंग्स पे आते हैं और डिसएडवानज शुरू होते हैं जो नरेंद्र भाई मोदी का जो ड्रीम है वो डिजिटल इंडिया का इसी तरीके का ड्रीम नहीं है वो पूरे क्या बोले कि जैसे कि कोई छोटा से भी स्मॉल इंस्टीट्यूट है या छोटे से ही स्मॉल बिजनेस है वो भी वो बड़े बिजनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक डिजिटल इंडिया का उसने उन्होंने ड्रीम देखा है वो डिजिटल इंडिया का हम क्या बोले वो फायदा कर रहा है जैसे कि मैं बात बताऊँ व्हाट्सएप की तो डेली सेवन लोग से कनेक्टेड हूँ इनके हिसाब से ही मुझे गुजरात के एक चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल से एक अवार्ड मिला हुआ है जिसे व्हाट्सएप किंग का अवार्ड मुझे मिला हुआ है तो इनमें क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि लोग व्हाट्सएप में अगर आप आप मेरे फ्रेंड हैं वो तो व्हाट्सअप में लोग भी क्या करते हैं जैसे कि पब्लिसिटी करते हैं जैसे कि फालतू का कोई मैसेज है बिना रीड किए वो फॉरवर्ड कर देते हैं अभी क्या होता है जैसे कि कोई स्टीरियोटाइपिंग मैसेज है जैसे कि उनका ये हो जाएगा वो हो जाएगा आप इतने लोगों को फॉरवर्ड करो तो वो भी एक ट्रेंड चल रहा है हम और मैंने तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी ऐसे देखे हैं जो एजुकेटेड होने के हिसाब से भी ये फालतू का मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और जैसे कि बात करूं कि व्हाट्सएप और फैसबुक ये दोनों सिर्फ कनेक्टेड रहने के लिए हैं बट लोग अभी क्या करते हैं कि इनकी वो सेकेंड प्रायोरिटी है जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा कोई बिजनेस में अगर हम बिज़नेस में हैं तो बिजनेस है अगर हम स्टडी में हैं वो तो स्टडी है बट अभी लोग क्या करते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देता है जब भी कोई लोग बैठा है हम उनके पास में जाएंगे और देखेंगे तो वो व्हाट्सएप और फैसबुक में ही बिजी हो गए काफ़ी सारे मैंने देखे हैं कि जहाँ पर लेक्चर चल रहा है लेक्चर इतना इम्पोर्टेंस है फिर भी उनके पास में हम आकर जाते हैं तो देखता है तो वो व्हाट्सअप और फेसबुक में वो बिजी रहते हैं तो क्या है कि अभी एक जो रेसेंटली ट्रेंड चला हुआ है वो क्या है कि लोग उनका अच्छी तरीके से नहीं बट गलत तरीके से उसका यूजिस कर रहा है मैडली जिन लोगों को मैसेज भेजता हूँ उन लोगों को कभी मैं सुबह न्यूज़ के अलावा कुछ नहीं भेजता हूँ मुझे काफ़ी बार कई लोगों ने ऐशा बोला कि ए एडवरटाइजमेंट का ब्रोशर है एडवर्टाइजमेंट की स्क्रिप्ट है वो आप सभी फ्रेंड को भेज दो मैं साफ मना कर देता हूँ क्योंकि क्या होता है मेरी कुछ इमेज सामने वाले पर्सन के पास रहती है अगर मैं यूँ फालतू भेज दूँ तो मेरी इमेज जो है वो इमेज डैमेज हो जाती है सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इस व्हाट्सअप या फेसबुक की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे यूथ अटैचड हैं और कहीं ना कहीं देखना है कि हमें क्या ये चीज़ें काम की हैं लोगों के काम की हैं या नहीं है ये चीज़ें हमें पहले सोचना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसके ऊपर काम करें तो अच्छा है अदरवाइज़ हम लोग अपने तरफ से बहुत बड़ा एक जो है ऐसा कर्म हमारे से हो रहा है जिसका हम हमारे लिए बहुत दिक्कतें कर सकती हैं हम लोगों को कुछ नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर अच्छा नहीं दे सकते तो बुरा भी नहीं दे ये हमारा भारत की परंपरा है जिसमें कहते हैं कि किसी का अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत कीजिए तो यहाँ हम लोग को अब देखना पड़ेगा कि हमने जो मैसेज करना या फॉरवर्ड करने की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी को हर्ट ना करे किसी को दुख ना दे और ना ही मेरा टाइम पास भी हो रहा है ना क्योंकि मैं भी उन exactly. मेरा सबसे पहला तो मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है टाइम इज़ मनी कहा गया है तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे आपको मैं सुन रहा था काफ़ी चीज़ें जो हैं अच्छे अच्छे लेक्चर्स अगर चल रहे हैं और हम लोग उसके साथ एडिक्ट हो गए जी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडिक्शन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी एडिक्शन जो है आपको अच्छा बनने नहीं देगा जी एग्जैक्टली तो ये बहुत ज़रूरी है फेसबुक या व्हाट्सएप का जो एडिक्शन है इससे कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना पड़ेगा जागरूक अवस्था में आना पड़ेगा ताकि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर सके चलिए बहुत सारी बातें हम लोग अभी हार्दिक जी से करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो काम है तू है रहता कहा तेरा क्या काम है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू रहता कहा तेरा क्या काम है क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है तुझ पे खुद को छुपाने का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 रूहेश में बसाई क्यों मतलब जता रूहें इसमें में बसाई क्यों मतलब जता तेरे से राशन समी आसमा तो किसी को नजर तू ना आता यहाँ तेरी परदानशीन का अंजाम है ढूंढता जे भी तुझको इंसान है अ खुदा तू में है तेरे बयां शान में तेरी लिखते हैं वहां धर्म मजहब में है तेरे चर बयां शान में तेरी लिखते हैं पर वहां सबके भगवान अपने ही अपने जहां ना समझ तुझको को समझ ना लड़ते यहा तू समझदार हो के भी अनजाने है।, है बदी कर तेन सा तू बदनाम है ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हार्दिक हमारे साथ हैं राजकोट से पधारे हुए हैं और प्रिंट मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो यूथ और सोशल मीडिया के बारे में जैसे उनके पास जो जानकारी थी और कहीं ना कहीं ये एडिक्शन है और इससे खुद का नुकसान तो होता ही है बाकी सोसाइटी में भी इस तरह का हम लोग रूमर फैलाते हैं जिससे लोगों का नुकसान ही होता है किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता तो ये ज़रूरी है कि हमें हर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर जब हम लोग जाएँ तो अच्छी चीज़ों को भले फॉरवर्ड करें बहुत अच्छी बात है लेकिन कुछ चीज़ें हैं बिना मतलब के भी हैं जैसे जोक्स होता है ये होता है वो होता है उसी में अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा वक्त बर्बाद हो जाता है और सामने वालों को भी हम लोग जो है उन चीज़ों को देखने के लिए फिर वो मजबूर हो जाता है तो उनके भी टाइम को हम खराब करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें इस एडिक्शन का वो है कम करना पड़ेगा इसके लिए हमें कोई और नहीं हेल्प कर सकता हम खुद अपने आप को हेल्प करें इन चीज़ों से अपने आप को सचेत रखें दूर इससे रहें और कम से कम हम उन चीज़ों का उपयोग करें और उपयोग करना अच्छा है और कल्याणकारी हो आपके जो भी कार्य आप कर रहे हो अच्छा करें और मैं नहीं कहता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक बंद करके आप बैठें लॉगआउट करके बैठें नहीं आप लॉग इन रहे, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना करिए पहले अपने काम को प्रायोरिटी जैसे हार्दिक ने बताया कि जो लेक्चर चल रहे है, पहले लेक्चर सुनिए बाद में उसको टाइम दीजिए आप अगर कोई काम कर रहे हो आपको जो जॉब दिया गया उसको पहले करिए फिर बाद में उसको टाइम दीजिए तो इस तरह से हम अपने जो हमारा कर्तव्य है उससे हम अलग ना हो जाएँ कर्तव्य पहला करें बाद में व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप अपना 10 मिनट 15 मिनट का आप एक टाइम ले लीजिए उसमें आपको जो भी करना है करके आप मुक्त हो गया तो अच्छा रहेगा तो आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और हरदिक जिसे और भी जानकारी हासिल करते हैं अभी दूसरा ये जानना ये कहना है आपको कि जैसे कि कोई काम अगर पर्टिकुलरली किसी को सौंपा जाए जैसे कि ये काम आपको करना है तो वो लोग क्या करेंगे मैंने तो काफ़ी सारे यंगस्टर देखे हैं कि वो काम नहीं करेंगे काम से पहले वो सेल्फी खींचे <laughs> और मैं उन उनके पास जाकर बोलूँगा कि यार आपने सेल्फ़ी खींची तो बोले नहीं यार फेसबुक का व्हाट्सएप का जमाना है ना वहाँ पर अपलोड करनी है तो वो काम छोड़ देते हैं काम नहीं करते हैं पहले सेल्फी खींच लेते हैं हम सोचते हैं चलो ठीक है मैंने तो यूँ देखे लोग कि क्या बोले इनकी रिलेटिव्स का और इनके अपनों का जैसे कि अंतिम संस्कार हो रहा है तो वहां पर सेल्फी खींच कर लोग डाल रहे फेसबुक पे डाल रहे हैं और बोलते हैं कि लास्ट मेमरीज विद सो एंड सो पर्सन यू थोड़ी ना होता है कि जैसे कि ऐसी तरीके का यही बात है, में ना, है आजकल जो एडिक्शन जो है इसी को कहेंगे हम लोग जो बिना मतलब का बिना काम के चीजों को भी हम लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं तो ये इसी के लिए हम चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान दे और दूसरा ये की लोग क्या करते हैं कि जैसे की कोई डिफिकल्ट वाली सिचुएशन हो वहां पर भी लोग सेल्फी खींच रहे हैं जैसे कि अभी रेसेंटली मैं एक लड़की ने फिफ्थ फ्लोर पे सेल्फी खींचने के लिए गई वो पीछे पीछे हटने से वो खुद नीचे गिर गई तो लोग वो भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं जैसे कि कोई फ्लूड इन देंस के कोई भयंकर स्थिति है वहाँ पर भी लोग पहले सेल्फी खींचते हैं बाद में उनकी सलामती देखते हैं <laughs> उनको अगर पूछा जाए कि आप ये सेल्फी क्यों खींच रहे तो बोलता है कल व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करना है ना कि देखो ये डिफिकल्ट स्थिति में भी मैं क्या बोले ऐसे रहा ऐसे रहा ये ये किया यही बात होती है इस पर इस पर एक न्यूज़ भी आई थी जैसे कि बहुत पहले आई थी बहुत अच्छा लगा था मुझे कई बार होता है कि कोई आग लगी है और उसमें कुछ लोग हैं और उन्हें बचाने के लिए वहाँ कोई पहुँचा नहीं पत्रकार पहुँचा तो पत्रकार पहुँचा तो एक्चुअली में आप कोई भी व्यक्ति इंसानियत के तौर पे पहले अपना इंसानियत दिखाना चाहिए ना तो पत्रकार अपना काम शुरू कर दिया पहले तो वो सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड कर ली तो रिकॉर्ड करने तक जो क्या हुआ जिनको बचाना था वो तो जल गई आधा से ज़्यादा पहला काम ये बनता था कि भाई रिकॉर्डिंग तो बाद में होगी पहले उसको बचा ले एक्जली तो कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को या अपना फ़ायदे के लिए और अपना टी आर बढ़ाने के लिए भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंतरात्मा को कचोड़ती हैं हमें एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप हार्दिक आप जो है प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं तो प्रिंट मीडिया की भी कुछ बातें हो जाए तो अच्छा है यूथ के लिए <laughs> अच्छा अभी क्या होता है कि जैसे कि प्रिंट मीडिया है प्रिंट मीडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे दिखेंगे तो क्या हैगे नेगेटिव न्यूज़ आप देखोगे कि कोई भी न्यूज़ चैनल सपोज आप स्टार्ट कर लो तो वहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ का बहुत मारा चलेगा जैसे कि हमारे वहाँ पॉजिटिव न्यूज़ है ही नहीं ऐसा नहीं है इंडिया में काफ़ी सारा ऐसा है कि जहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट किए जाएं मुझे एक इंसिडेंट याद है जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कोई दूसरे देश से प्रवास में थे वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आंतक फैला हुआ है उनको सात बजे वो निकलने वाले थे और उनको वो मैसेज मिला है कि यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है और आंतक पूरे स्टेट में फैला हुआ है जहाँ पर आप रुक रहे हैं कृपया आप इस देश इस देश और स्टेट को मत छोड़ें कलाम जी साहब ने बोला कि ठीक है मैं इस देश को नहीं छोड़ता हूँ रुक जाता हूँ अब वो साढ़े ग्यारह बजे उनका फ़ोन किसी का फ़ोन आता है कि बोल रहा है कि उन देश का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि साहब अभी पच्चीस लोग घायल हुआ है तीस लोगों का मृत्यु हो गया है अब्दुल कलाम साहब सोते सोते यू माइंड में विचार कर रहे हैं कि जैसे कि कल सुबह में उठूंगा और न्यूज़पेपर हाथ में लूँगा तो सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएगी कि यहाँ पर वो कोई आतंक मचा हुआ है इतने लोग मर गए हैं सुबह जब वो फ्रेश होते हैं फ्रेश होने के बाद वो लाइब्रेरी में जाते हैं लाइब्रेरी में जाके वो न्यूज़पेपर पेपर है, करीबन डाइन न्यूज़पेपर पेपर पढ़े हुए थे वहाँ पर एक भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं थी कि इस टाइप में अंत तक मचा हुआ था इतने लोग घायल थे इतने लोग मृत्यु हो गए थे बाद में वो न्यूज़ पेपर करते हैं इनर पेज में छोटी सी एक कॉलम में लिखा हुआ था कि सौ सो पर्सन का डेथ हो गया है इतना लोग घायल है और वहां पर इतना अंत तक मचा हुआ है और वो उन देश के राष्ट्रपति के साथ बात फोन लगवाते हैं और बोलते हैं कि आपकी न्यूज़पेपर में और हमारे इंडिया के न्यूज़पेपर पेपर में यही प्रॉब्लम है अगर यही सेम इंसिडेंट हमारे इंडिया में होता, होता तो क्या होता कि पूरे, पूरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया में आ जाता कि ये वहाँ वहाँ पर आंतक मचा हुआ है इतने लोग घायल है इतने लोग का ये हुआ है अरे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का तो ये बताओ ना पूरे चार दिन का उनका स्टोरी मिल जाती कि यहाँ पर ये हुआ है यहाँ पर वो हुआ है पूरा जो आंत तक मचा हुआ है इनसे क्या होता है बई का एक एटमोस्फीयर क्रिएट होता है और जो नेगेटिव न्यूज़ है उनका प्रचार होता है और इनसे अच्छा है कि काफ़ी जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड न्यूज़पेपर हमें नाम नहीं लेना चाहूंगा आप लोग जानते ही हैं कि वो मंडे इन द सेंस मंडे पूरे इंडिया में वो नो नेगेटिव न्यूज़ करके अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं उनमें कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है और जो मैं इस मीडिया की बात कर रहा हूँ वो इंडियाज़ लार्जेस्ट मीडिया हाउस है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई भी न्यूज़ चैनल भी हो तो प्रॉब्लम यही है कि भारत देश का जो न्यूज़ चैनल है वो नेगेटिव पर ज़्यादातर टी बढ़ाती हैं उसी को लोग देखना पसंद करते हैं और मीडिया के लोग भी उसी को दिखाते हैं और कंटिन्यूस अलग अलग एपिसोड के रूप में दिखाते हैं और कुछ एक दिन की घटना को चार दिन तक खींचते भी रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बेवा स्थिति जो है डरावनी जो सिचुएशन है वो पूरे भारतवर्ष में फैल जाती हैं इसके वजह से और ये कहीं ना ने कहीं नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट भी हमारे मनो दिलो दिमाग में रहती हैं और आपने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया अब्दुल कलाम का जो जिस जिस देश में वो रुके थे वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं वहाँ की जो है नेगेटिव न्यूज़ को बहुत छोटा कॉलम में प्रिंट करते हैं और अच्छे अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ को वो फ्रंट पेज पे अच्छी जगह पे छापते हैं और पूरे जगह पे जो है जब भी आप देखेंगे न्यूज़पेपर वहाँ का तो नेगेटिव चीज़ों को बहुत कम जगह देते हैं और बाकी सारे पॉजिटिव चीज़ों को बड़ी जगह वो लोग ने दी है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें सीखना है और मीडिया में जिस तरह की नेगेटिव बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं हमें अभी वर्तमान समय में एक नया मोड लेने के लिए शायद समय भी कह रहा है और वर्तमान समय में इसकी ज़रूरत भी है जी अभी दूसरी बात ये करे कि जैसे कि रेसेंटली अभी हमारे कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुआ कश्मीर में क्या हुआ था कि आतंक मचा हुआ था आतंकवादी का हमला मचा जी हुआ तो इनमें क्या हुआ कि ग, इन गवर्नमेंट ने दो दिन तक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया को बैन कर दिया क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से कि वो सिर्फ पूरे दिन नेगेटिव न्यूज़ इन देंस पूरे दिन वो बताए जा रहे थे और इनसे क्या होता था कि लोगों का जुनून बढ़ता जा रहा था और वो भी ये क्या बोले कि आतंकवादी का जो माहौल है वहाँ पर वो भी इंटरफियर कर रहे थे तो इनके हिसाब से क्या था कि पूरा माहौल आतंकवादी से भरा हुआ था हाँ ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया जिसके वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाली बातें होती हैं या जिस तरह से हम लोग उसको रोकना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ मीडिया का जो रोल होता है वो फिर बढ़ावा का काम करता है लोगों को सिखाता है तो इस इस वजह से जो है इन चीज़ों को बैन किया गया था ताकि स्थिति को बहुत जल्दी कंट्रोल में लाया जा सके कम किया जा सके एक पॉजिटिव साइन है जहाँ पर हम लोग अगर इन इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना होगा और ख़ास करके मीडिया के कर्मी हमारे भारत देश में जितने भी हैं उन लोगों को इस तरह से थोड़ा सा अपने जो चलन को है कहीं कही ना कहीं थोड़ा सा फेर बदल करके नेगेटिव की जगह अगर पॉजिटिव को बढ़ावा देते हैं तो एक नया साइन हो सकता है एक नई चीज़ें लोगों को समझ आ सकती हैं लोगों के या वातावरण में जो है एक नया फ्रेशनेस ला सकते हैं हम लोग वो डरावनी या फिर नेगेटिव चीज़ों के बजाय पॉजिटिव आस्पेक्ट को उठा सकते हैं और उससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव न्यूज़ दिखाओगे और पॉजिटिव न्यूज पब्लिश करोगे तो एक एटमोसफियर जो होगा वो पॉजिटिव एटमोसफियर होगा और जैसे कि आपने कोई जैसे कि हमारे गांव में या हमारे कोई स्टेच में कोई लड़के ने अच्छा काम किया है कोई बुजुर्ग ने अच्छा काम किया है तो उनका अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जाए तो इनके हिसाब से लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी वो करने के लिए आकर्षित हो जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ किसी का यौन शोषण हुआ किसी का वो वगैरह हुआ तो इनसे लोगों में कोई मैसेज नहीं जाएगा जैसे कि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उनों से देख के कोई हो सक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आधार निकल के जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट चीज़ों को एक बार आपने बता दिया लेकिन उसको बचा रहे हैं लोग जो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को अगर आप दिखाते हैं ज़्यादा जी जी दोनों चीज़ें हैं हमको तो न्यूज़ देनी है लेकिन क्या हो रहा है कि आ, जो एक्सीडेंट हुआ उसको हंड्रेड हम लोग दिखा रहे हैं और अगर एक्सीडेंट को टेन परसेंट दिखाएं नाइन्टी परसेंट उसको जो हेल्प मिल रहा है वो अगर दिखाते तो पॉजिटिव क्रिएटिन एक्जैक्टली तो वो चीज़ें हम चाहते हैं कि न्यूज़ में आ जाए तो वो भी चीज़ें जो है अच्छी हो सकती हैं और इसमें सभी मीडिया कर्मियों को सभी चैनल्स को न्यूज़ वालों को सबको मिल शायद मीडिया को एक नया मोड देना होगा और इसमें हर व्यक्ति जब तक इन सारी चीज़ों को ठीक ढंग से नहीं समझेगा तो नहीं कर पाएगा और बहुत ही अच्छा लगा हार्दिक जी आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे उन सभी के लिए एक मैसेज सभी के लिए यही मैसेज है कि लोग सपने देखते हैं बट वो प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं करते हैं मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो काफ़ी बार जब मैं बाहर जाता था लोगों को मिलता था तो लोग मेरे साथ ट्रीटली हंसते थे कि यार ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसे मेरी स्कूल लाइफ खत्म हुई मैं कॉलेज में एंटर हुआ और जैसे ही मैं सब इनोवेटिव क्या बोले कि इनोवेटिव करने लगा तो लोग काफ़ी बार हँसते थे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल में था स्कूल के बाद मैं ट्वेल्थ तक गुजरात राजकोट की धुलका स्कूल में पढ़ा और स्कूल के बाद जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ वहाँ की आत्मीय कॉलेज करके एक फेमस कॉलेज वहाँ पर मैं इंटर हुआ और मेरी कॉलेज की टाइमिंग क्या रहती थी सात से लेके बारह बजे बारह बजे तक सुबह सात से बपोरा के बारह बजे तक इनके बाद में जॉब करता था तो मुझे लोग क्या बोलते थे मेरे लॉग्स मेरे फादर्स के रिलेटिव मेरे कलीग्स वो वगैरह यू बोलते थे कि अरे यार तुझे क्या जॉब की जरूरत है क्या करेगा जॉब की और मेरी सैलरी सिर्फ ट्वेंटी 25... सिर्फ टू थी नहीं, नहीं। तब लोग मेरे साथ ट्रीटली हंसते थे यार वो ये बोल रहा है जिसकी कि मजूरी कर रहा है और मैं लोगों को बोलता था कि ऐसा नहीं है ठीक है मैं मिडल फैमिली से आया हूँ तो क्यों हम नौकरी नहीं कर सकते हैं क्यों हम जॉब नहीं कर सकते हैं तो वो ट्रीटली हंसते थे और का, काफी कबाब में कॉलेज जाता था तो कॉलेज में भी स्टूडेंट्स जो मेरा फ्रेंड्स है वो भी हंसते थे बोलते थे कि यार ये देखो बंदा नौकरी कर रहा है नहीं, नहीं। बट मैं आपको बोलता हूँ अभी जो मेरी पोजीशन अभी मैंने मार्केट में बनाई है वो सब ये एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैंने पोजीशन बनाई है तुम्हें यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि आप में अगर कुछ हौसला है आप में कुछ दम है तो आप आगे बढ़ो लोगों को जो सोचना है वो सोचे आपको जीनी फील्ड में आगे बढ़ना है इन्हीं फील्ड में आप आगे बढ़ो लोग जो सोचना है उनको सोचने सोचो क्योंकि हम एक युवा है और युवा जो तूफान से टकराते हैं उसे धुआं कहते हैं जो धुआं से टकराते हैं इसे युवा कहते हैं और वो हम युवा हैं चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि किस तरह से हमें अपना जो जुनून है उसको कायम रखना है और पॉजिटिव थाट जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप आगे बढ़ें और कर करके दिखाएं लोगों के बीच में और लोगों की कभी आप मत सुनिए क्योंकि आप जो करना चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं उसके लिए आपको जो है पूरी तरह से तैयार होना है और लोगों के लिए अपने लिए जो भी आप करना चाहते हैं बेशक करिए कभी भी किसी भी नेगेटिविटी में या जो लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं करेंगे उनकी बातें कभी मत सुने बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी अभी हमें दीजिए इजाज़त मुझे और हार्दिक जी को आप सुन रहे हैं रेडियो मध वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो